महाभारत पर्व एक अस्वस्थामा का कर्ण को मारने के लिए उद्यत होना दुर्योधन का उसे मनाना पांडुओं और पांचालों का कर्ण पर आक्रमण कर्ण का पराक्रम अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय तथा तो दुर्योधन का अस्वस्थ से पांचालों के वध के लिए अनुरोध संजय वाच तथा संजय कहते राजन इस प्रकार अपने मामा के प्रति ण को कटु वचन सुनाते देख अस्वस्था बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़ा तथा परम संक्र सिंह मत कुरु जैसे सिंह मतवाले हाथी पर है उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण कुमार अश्वस्थामा ने कुरराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया अश्वस्थाम गुणा की नाधम शूरम देशास्त दुर्बुद्धि तम भर्षे मातुम विकथम शौर्य सर्वोक धनुर्धर दर्पो से न कंचन गणयन मृदे अश्वस्था ने कहा दुर्बुद्धि न मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे तो भी तू द्वेषवश अपनी शूरता की ढींग हाँकता हुआ और घमंड में आकर आयुद्ध में किसी को कुछ न समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है इसका क्या कारण है क्वेवीर स्वाम निर्जित संयुगे गांधी बधनवा हतवान प्रेक्षित्रथम जब में उधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे तेरे को मार डाला था, उस था? उस समय तेरा अस्त्र-स्त्र चले गए थे ये न साक्षा महादेव जोधिरा तिथे बृथा जे तुम सुताधम मनोरथ सुताधम उन जिन्होंने सम्रांगण में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की तो व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है यम ही कृष्ण सहित सर्वशस्त्रताम जेतुम न शक्ता सहिता से सेन्द्र अभी सुरा सुरा लोकवीरम अजित अर्जुनम सूत संयुगे किम पुनस्तम सुदुर्बुद्धि थे भई थी वसुधा दिभ दुर्बुद्धि सूत जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है तथा तो श्री कृष्ण के साथ रहने पर जिन्हें इंद्र से संपूर्ण देवता और असुर भी जीतने में समर्थ नहीं है उन्हीं लोक के एकमात्र अपराजित वीर अर्जुन को जीतने के लिए इन राजाओं सहित तेरा क्या सकती है कर्ण पश्य सुर का उद्धरा सुदुर्मते दुर्बुद्धि नराधम कर्ण तू देख और खड़ा रह दुर्मते मैं अभी तेरा सिर धड़ से उतार लेता हूँ संजय उवाच समुद्र राजा दुर्योधन स्वयं नवार्यन महातेजा कृपस्य कृप दिपदाबर संजय कहते राजन इस प्रकार वेग पूर्वक उठे हुए अस्वस्था को महातेजस्वी स्वयं राजा दुर्योधन तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ कृपाचार्य निका कर्ण बोला कुरुश्रेष्ठ यह दुर्बुद्ध एवं नीच ब्राह्मण बड़ा सूरवीर बनता है और युद्ध की श्लाघा रखता है तुम इसे छोड़ दो आज यह मेरे पराक्रम का सामना करे अश्वस्थाम तबे तत्म तेना दर्पित में ते फालश ये अश्वस्थामो ने कहा दुर्बुद्धि सूत पुत्र हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे दुर्योधन अश्वस्थामन कोप कर्तव्य दुर्योधन बोला दूसरों को मान देने वाले भाई अश्वस्थामा प्रसन्न हो तुम्हें क्षमा करना चाहिए सूत कर्ण पर तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना उचित नहीं है त्वि कर्णे कृपे द्रोणे मद्राजे दिस रेट तुम पर कर्ण पर तथा कृपाचार्य द्रोणाचार्य मद्र सल्ले और शकुन पर महान कार्यभार रख गया है तुम प्रसन्न हो एक हिमुखा सर्वे राधे नुस आयांत पांडवा ब्रह्मण ना होन्त सम ब्रह्मण ये सामने राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर समस्त पांडव सैनिक सब ओर से दलकारते आ रहे हैं संजय उवाच प्रसाद्य मान स्तो रा द्रोणी प्रसाद महाराज क्रोध वेग समित संजय कहते हैं महाराज राजा दुर्योधन के मनाने पर क्रोध के वेग से युक्त महामना अस्वस्थामा शांत एवं प्रसन्न हो गया कृपोप्यो आचार्य सौम्य स्वभागत मार्धव राजेंद्र तत्पश्चात सौम्य स्वभाव के कारण शीघ्र ही मृत्यु आ जाने से महामना कृपाचार्य शांत हो गए और इस प्रकार बोले कृप तबे तमेस्मा सूतामते दर्पित में ते फालशी कृपाचार्य ने कहा दुर्बुद्धि सूदपुत्र हम लोग तो तेरे इस अपराध को क्षमा कर देते हैं परंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य नाश करेंगे संजय उवाच ततस्ते पांडवाच आजता कर्णम तर्जयंत समत संजय कहते राजन तदंतर वे यशस्वी पांडव और पांचाल एक साथ होकर गर्जन तर्जन करते हुए चारों ओर से कर्ण पर चढ़ आए पीरथ नाम श्रेष्ठ चाप मुद्यम नीर्य कौरवाग्रहृत शक्रो देव गण परिष्ठत तेजस्वी स्वह बलमाश्रिता रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी एवं तेजस्वी वीर कर्ण भी देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान से घिरकर अपने बाहुबल का भरोसा करके धनुष उठाकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया युद्धम महाराज तदनंतर कर्ण का पांडव पांडवों के साथ भीषण युद्ध आरंभ हुआ जो सिंहनाथ से सुशोभित हो रहा था ततस्ते पांडवा राजन पंचालास महाबाहुम नृष्ट कर्णम महाबाहू मुंच यथान राजस्वी पांडव और पांचानों ने महाबाहू कर्ण को देखकर उच्च स्वर से इस प्रकार कहना आरंभ किया अय कर्ण कु कर्ण तिष्ठ कर्ण महारणे युद्धस्विता दुरात्मन पुरुषाधम कहाँ कर्ण है यह कर्ण है दुरात्मन नराधम कर्ण इस महायुद्ध में खड़ा रह और हमारे साथ युद्ध कर अन्य तो दृष्टाराधेय क्रोध रक्त क्षणा ब्रुवन अयमुसि सूतपुत्रोलचेत सर्व पार्थिव सादेनाथोस्जीवता अत्यबरे पाथा सतत पापपूरुष मूलम दुर्योधन मते सित जलपंत क्षत्रियाम्रवन महता सरोवरसे तो महारथा वदार्थम सूत पुत्रस्य ये नोदिता दूसरे लोगों ने राधा पुत्र कर्ण को देखकर क्रोध से लाल आंखें करके कहा समस्त श्रेष्ठ राजा मिलकर इस घमंडी और मूर्ख पुत्र को मार डालो इसके जीत, जीने से कोई लाभ नहीं है यह परमात्मा पुरुष सदा कुंती कुमारों के साथ यह पापात्मा पुरुष सदा कुंती कुमारों के साथ अत्यंत वैर रखता आया है। दुर्योधन की राय में रहकर यही सारे अनर्थों की जड़ बना हुआ है अतः इसे मार डालो ऐसा कहते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पांडव पुत्र से सूत पुत्र के वध के लिए प्रेरित हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा द्वारा उसे आच्छादित करते हुए उस पर टूट पड़े तथा दृष्टवा धावान महारथान न न विभ्यथे अगछत उन समस्त महारथियों को इस प्रकार धावा करते देख सुतपुत्र के मर में न तो व्यथा हुई और न त्रास ही हुआ दृष्ट्वा संघार कल्पम तम तम सैन्य सागरम सायको भर शब भर श्रेठ तृय काल के समान उस सैन्य सागर को उमड़ा हुआ देख संग्राम में पराजित न होने वाले बलवान शीघ्रकारी और महान शक्तिशाली कर्ण ने आपके पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से बाण समूह की वर्षा करके सब ओर से शत्रुओं की उस सेना को रोक दिया ततस्तु सर्वे न पार्थिवात्म वारय धनुष ते विधुन्ना शतः सहस्रद शक्रम दैत्य इव। तदनंतर सैकड़ों और छात्रों नरेशों ने अपने धनुषों को संपित करते हुए बाणों की वर्षा से कर्ण की भी प्रगति रोक दी जैसे दैत्यो ने इंद्र के साथ संग्राम किया था उसी प्रकार वे राजा लोग राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध करने लगे सरवर संत तत्कर्ण पार्थ वे समुदीर सर्वर्षेण महता सम राज राजाओं द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को कर्ण ने बाणों की भारी करके सब ओर बिखेर दिया। तद्युद्धम यथा देवासुर युद्धे शक्रिया सह दानी जैसे देव संग्राम में दानवों के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था उसी प्रकार घात प्रतिघात की राजाओं तथा कर्ण का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। वहाँ हमने सूतपुत्र कर्ण की अद्भुत फूर्ति देखी जिससे अब जिससे सब ओर से प्रयत्न करने पर भी शत्रु पक्षी युद्धा उस युद्ध में कर्ण को काबू में नहीं कर पा रहे थे निवार पार्थिवा नाम महारथ युगेश्वजेशुषुच आत्मातान घोरा प्राइन होरान् राजाओं के उन बाण समूहों का निवारण करके महारथी राधा पुत्र कर्ण ने उनके रथ के जुओं छत्रों, ध्वजाओं तथा तो घोड़ों पर अपने नाम खुदे हुए भयंकर बाणों का प्रहार किया व्याकुली भूता राजा न कर्ण पीड़िता बभ्रमोत्री तत्पश्चात करने के बाणों से पीड़ित और व्याकुल हुए राजा लोग सर्दी से कष्ट पाने वाली गायों के समान इधर उधर चक्कर काटने लगी। नाम गजानाम तथा त्र त्राभ्यपेक्षा मर्णता कर्ण के बाणों की चोट खाकर मरने वाले घोड़ो हाथियों और रतियों के झुंड के झुंड हमने वहां देख रखे, देखे थे ना ना अनिवर्त नाम राजन युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीरों के कट कट कर गिरे हुए मस्तकों और भुजाओं से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी हतैश्च हन्यमान सर्वश बभुवा योधनम रौद्रम वैस्वतः पुरोपुरपम कुछ लोग मारे गए थे कुछ मारे जा रहे थे और कुछ लोग सब और पीड़ा से करा रहे थे इससे वह युद्धस्थल यमपुरी के समान भयंकर प्रतीत हो, होता था तथो दुर्योधन राजा दृष्ट्र कर्ण सेक्रम अश्वस्थमाच उस समय राजा दुर्योधन कर्ण का पराक्रम देख अश्वस्थामा के पास पहुंचकर यह बात कही युद्ध्य सौरणे कर्ण तंसित सर्व पाराथिव पश्येता द्रवतीं सेना कर्णसाकड़िता कार्तिकेय नाम वह कवचधारी कर्ण समस्त राजाओं के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा है देखो कर्ण के बाणों से पीड़ित हुई यह पांडव सेना कार्तिके के द्वारा नष्ट की हुई असुरवाहिनी के समान भागी जा रही है दृष्टवेताम निर्जता सेनाम रण कर्णे नीमता अभिया बुद्धि कर्ण के द्वारा रणभूमि में पराजित हुई इस सेना को देखकर सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से अर्जुन आगे बढ़े जा रहे हैं तद्यथा प्रेक्ष माणा सोतपुत्र हथम न हन्याण्डव संख्य तथा नीति विधीयता अतः हम लोगों के देखते देखते युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन जैसे भी महारथी पुत्र को न मार सके वैसी नीति से काम लो त्रोणी कृप सल्यो हार्दिक महारथ प्रत्युदय युद्ध तथा पार्थम सुतपुत्र परिथया आया तम वृक्ष कौन तेजम शक्रम दैत्य च तब दैत्य सेना पर आक्रमण करने वाले इंद्र के समान अर्जुन को कौरव सेना की ओर आते देख अश्वत्थामा कृपाचार्य शल्य और महारथी कृष्ण वर्मा सूत पुत्र की रक्षा करने की इच्छा से अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े विभत्सोर पंचालयृत प्रत्युदय तदा करण यृतम सतक क्रतु राजेंद्र उस समय वृत्ता का चढ़ाई करने वाले इंद्र के समान पांचालों से घिरे हुए अर्जुन ने भी कर्ण पर धावा किया प्रत्यप कि मूत्र ने पूछा सूत काल अंत तक और यम के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को देख कर्ण ने उन्हें किस प्रकार उत्तर दिया कैसे उनका सामना किया यो नित्यमेव महारथ असंसते महारथी कर्ण सदा ही अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और युद्ध में अत्यंत भयंकर अर्जुन को पराजित करने का विश्वास प्रकट करता था सतूत सहसा प्राप्त नृत्य कर्णों में संजय उस समय अपने सदा के अत्यंत वैरी अर्जुन को सहसा सामने पाकर सूर्यपुत्र पुत्र ने उन्हें किस प्रकार उत्तर देने का निश्चय किया संजय उवाच आया पांडवम दृष्टवा गजम प्रति तो धनंजय संजय ने कहा राजन जैसे एक हाथी को आते देख दूसरा हाथी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े उसी प्रकार पुत्र धनंजय को आते देख कर्ण बिना किसी धबराहट के युद्ध में उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा कर्णस्तु तमापे वह करतन अजिम हुए छतन कर्ण को अर्जुन से अपने सीधे जाने वाले बाणों से आच्छादित कर दिया और कर्ण ने भी अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया पांडव कर्ण पांडपुत्र अर्जुन ने पुनः अपने बाणों के जाल से कर्ण को आच्छादित कर दिया तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने तीन बाणों से अर्जुन को बिंद डाला तस् तलाघव पार्थो नाम महाबल तस्में बाणं शिलोताग्रां जुम्माणोतपुत्र सुतपुत्रा त्रिघर्त ग्रतुतापन को संताप देने वाले शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली अर्जुन कर्ण की स्फूर्ति को न सह सके उन्होंने शत्रु पुत्र कर्ण को शिला पर तेज किए हुए स्वच्छ अग्रभाग वाले तीन सौ भाण बारे बिव्याध चैनम संरब्धो बाणये निके न वीरवान सभ्य भुजाग्रे बलवान नारा चैन इसके सिवा कुपित हुए पराक्रमी एवं बलवान अर्जुन ने हसते हुए से एक नाराज नामक बाण के द्वारा कर्ण की बाई भुजा के अग्रभाग में पहुंचाई। चापम पपात पुनरादा तापम निमे साधान महाबल छाधे आमास बाढ़ो गई फाल्गुन अम्बित हस्त बता। उस बाण से घायल हुए कर्ण के हाथ से धनुष छूट कर गिर पड़ा फिर आधे निमेश में ही उस महाबली वीर ने पुनः वह धनुष लेकर सिद्ध हस्त योद्धा के भांति बाण समूहों की वर्षा करके अर्जुन को थक दिया धनंजय सूत भारत, भारत सूतपुत्र द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को अर्जुन ने मुस्कुराते हुए से बाणों की वृष्टि करके नष्ट कर दिया तो परस्परमासाध्य आसाध्य सर्वर्षेण पार्थिव छादेशन क्रित वे दोनों महाधनुधर वीर आघात का प्रतिघात करने की इच्छा से परस्पर बाणों की वर्षा करके एक दूसरे को आच्छादित करने लगे तद्भुत महत युद्धम कर्ण पांडव योधे क्रुद्धयो वासी तो, वन्योग जैसे दो जंगली हाथी किसी हथनी के लिए क्रोध पूर्वक लड़ रहे हों उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में कर्ण और अर्जुन का वह संग्राम महान एवं अद्भुत था तथा पार्थो महेश्थो दृष्टा कर्णस् विक्रम मुस्टिदे से धनुष तेदरिया तदनंतर महाधनुर अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर उसके धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से शीघ्रता पूर्वक काट दिया। दियात्रपन साथ ही उसके चारों घोड़ों को चार भल्लों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया फिर शत्रु संतापी अर्जुन ने उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया अथैनम छिन्नधन्वास्व हत सारथिव्या चतुर्भि पाण्डुनंदन ध्वस्कर जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर कर्ण को पांडुनंदन अर्जुन ने चार बाणों द्वारा घायल कर दिया हता सुरथान तुर्ण अवप्लुत्य नृषभ आरुरोह रथम जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ से तुरंत उतरकर बाण पीड़ित कर्ण शीघ्रतापूर्वक कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया सान जुन बाणई घई आचिता शल्यको यथा को अभिप्रे तो कृप से अर्थ मारूहत अर्जुन के बाण समूह से पीड़ित और व्याप्त होकर वह कांटों से भरे हुए साही के समान जान पड़ता था अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण कृपाचार्य के रथ पर जा बैठा राधेयम निर्जितम दृष्टवा ताब काभर सरषप धनंजय शरेंह प्रद्रवंत दिशो दस राधा पुत्र कर्ण के पराजित हुआ देख आपके सैनिक अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो दसो दिशाओं में भाग चले द्रवतस्ता सलोक राजा दुर्योधन नृप निवर्तयामस तथा निरेश्वर उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने लौटाया और उस समय उसने यह बात कही अलम द्रुते नव सूराध्व क्षत्रिय सार्थव धाया हम स्वयं गच्छा संयुगे हम पारो सम, ससो मकान छत्री सरोमणि सूरवीरों ठहरो तुम्हारे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं स्वयं अभी अर्जुन का वध करने के लिए युद्धभूमि में चलता हूँ मैं पानचालों और सोमकों सहित कुंती कुमारों का वध करूँगा अदयुमान सह गांधन वक्ष विक्रम पार्थ काल युगक्ष आज गांधीधारी अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कुंती के सभी पुत्र प्रलय काल के काल के समान मेरा प्राप्त देखेंगे अद्य मद बाण जाली विमुक्ता दक्षति समा शलभा आज सम्रांगण में सहस्रों योद्धा मेरे छोड़े हुए हजारों बाण समूहों को सलभों की पंक्तियों के समान देखेंगे अद्यमय वर्षम सृज धर्मिमूत्य दक्षे युद्धसैनिका जैसे वर्षा काल में मेघ जल की वर्षा करता है इसी प्रकार धनुष हाथ में लेकर मेरे द्वारा की हुई बाणमयी वर्षा को आज युद्धस्थल में समस्त सैनिक देखेंगे जय श्याम पार्थम सात सबरे शूरा भयतु आज रणभूमि में झुके हुए गांठ वाले बाणों द्वारा मैं अर्जुन को जीत लूंगा सूरवीरों तुम समरभ में डटे रहो और अर्जुन से भय छोड़ दो नहीं फाल ये समा समासाद्य सागरो मकराल जैसे समुद्र तट भूमि तक पहुंचकर शांत हो जाता है उसी प्रकार अर्जुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं सह सकेंगे राजा फाल दुर्धर्ष क्रोधासकर दुर्धर्ष राजा दुर्योधन क्रोध से लाल आंखें करके विशाल सेना के साथ अर्जुन पर आक्रमण किया तम प्रया तम महाबाहूम दृष्ट सामक्य में महाबाहू दुर्योधन को अर्जुन के सामने जाते देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने इस समय अश्वस्थामा के पास जाकर यह बात कही ऐसा राजा महाबाहुर अमरषि क्रोध मचिता पतंग वृत्तिमास्थाय फालगुन जोध मिक्षती यह अमरषशील महाबाहुरा दुर्योधन क्रोध से अपनी शुद्ध खो बैठा है और पतंगों की वृत्ति का आश्रय अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है या बंड पश्चा प्राणा पार्थे न संगत नजहियाव्याग्रावदवार कौरव यह पुरुष सिंह नरेश अर्जुन को अर्जुन से भिड़कर हमारे देखते देखते जब तक अपने प्राणों को त्याग न दे उसके पहले ही तुम जाकर उस गुरुवंशी राजाओं को राजा को रोको वत्न बाणा गोचरम नाध्य गति कौरव पार्थिवीरावत् यह कौरव वंश का वीर भूपाल आज जब तक अर्जुन को बाणों के पहुंच के भीतर नहीं जाता है तभी तक इसे रोक दो यावत्त पार्थ सरहिक हो रही है निर्मुक्तो रघुस निभ न भस्में कृते राजा ताब युद्ध अन्यता केतुल से छुटे हुए सर्पों के समार अर्जुन के भयंकर मारो द्वारा जब तक राजा दुर्योधन भस्म नहीं कर दिया जाता है तब तक ही उसे युद्ध से रोक दो अयुक्तम इव पशा तिष्ठ स्वूध थाद राजा पार्थ यात सहायवान या मुझे अनुचित सा दिखाई देता है कि हम लोगों के रहते हुए स्वयं राजा दुर्योधन बिना किसी सहायता के अर्जुन के साथ युद्ध के लिए जाए तमे कौरव्युद्धमान पार्थिना युद्धमानस्य पार दूले नही हस्त न जैसे सिंह के साथ हाथी युद्ध करे तो उसका जीवित रहना असंभव हो जाता है उसी प्रकार क्रीडधारी कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने पर कुरवंशी दुर्योधन के जीवन को मैं दुर्लभ ही मानता हूँ मातुलेन मुक्त द्रोड़ी शस्त्र दुर्योधनम इधम वाक्य समभासत मामा के ऐसा कहने पर शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ द्रोड़ कुमार अश्वत्थामा ने तुरंत ही दुर्यंदन के पास जाकर इस प्रकार कहा मई जीवारी गांधारी नंदन कुंती कुरकुल कुर रत्न मैं सदा तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ तुम मेरे जीते जी मेरा अनादर करके स्वयं युद्ध में न जाओ न ही ते संभ्रम कार्य पार्थस्जय प्रति अहमािश्यामी पार्थम तिष्ठ सियोधन अहम अर्जुन पर विजय पाने के संबंध में तुम्हें किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए तुम खड़े रहो मैं अर्जुन को रोकूंगा। दुर्योधन उवाच आचार्य पांड पुत्रान पुत्रवन पांडवुपेक्षा कुन दिजोत्तम दुर्योधन बोला जी श्रेष्ठ हमारे आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनकी उपेक्षा ही करते हो मम व मंदभाग्य मंदस्ते विक्रम युधे धर्मराज प्रियाम वा द्रौपद्यावान तथ अथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मंद पड़ गया है तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदी का प्रिय करने के लिए ऐसा करते हो इसका मुझे पता नहीं है धिगस्तो मत सर्वान सुखारहा परम दुःखम प्राप्तवंत पर मुझ लोभी को धिक्कार है जिसके कारण किसी से पराजित न होने वाले और सुख भोगने के योग्य मेरे सभी भाई बंधु महान दुख उठा रहे हैं को ही शस्त्रविधाम ऋषि कुमार अश्वस्था के शिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो शस्त्रविदताओं में प्रधान महादेव जी के समान पराक्रमी तथा शक्तिशाली होकर भी युद्ध में शत्रु का संहार नहीं करेगा अश्वस्था प्रसिद्वस्व नाश्यता ममािता गोचरम शक्ता देवाच दानवाह अश्वस्था प्रसन्न हो मेरे इस शत्रुओं का नाश करो तुम्हारे अस्त्रों के मार्ग में देवता और दानव भी नहीं ठहर सकते हैं पंचालान सोम का शही द्रोण महानुगान वेशान श्याम त्वय परिरक्षिता द्रोण कुमार तुम अनु अनुगामियों सहित पांचालों और सोमकों को मार डालो फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हम लोग अपने शेष शत्रुओं का संहार कर डालेंगे एक तैय सोम का प्रपंचाला यशस्वीन मम सैन्य संसदा विचरतीन्दार महाबाहो कैकेश चंदमानी निशेषम सक्षमा करवर ये यशस्वी पांचाला और सोमक क्रोध में भरकर कर के समान मेरी सेनाओं में विचर रहे हैं इन्हीं के साथ केकए भी हैं महाबलित नरशेष्ठ में धारे अर्जुन से सुरक्षित हो मेरी सेना का सर्वनाश न कर डाले अतः पहले ही उन्हें रोकने की आवश्यकता है अस्वस्थाम अंतरायुक्त हो जा मरिंद आदौ वा यदि वापचा तबिद कर्म आरिष शत्रु का दमन करने वाले मांडे भाई अस्वस्था तुम शीघ्र जाओ पहले करो या पीछे यह कार्य तुम्हारे ही बस है तुम उत्पन्नो महाबाहो पंचालाना भदम प्रति करते जगत्सर्वचाल किलोद्यतह माँ बाहो तुम पांचालों का वध करने के लिए उत्पन्न हुए हो यदि तुम तैयार हो तो जाओ निश्चय ही सारे जगत को पांचालों से शून्य कर दोगे एवं सिद्धा ब्रंदाचो तथा तस्मात्म पुरुष जहि पुरुष सिद्ध ने तुम्हारे विषय में ऐसी ही बातें कही है वे उसी रूप में सत्य होगी अतः तुम सेवको सहित पंचानों का वध करो ने सृगोचरे शक्ता साम देवा सवा सवा क्यों वो सपान चालाह सत्य में ते मैं तुमसे यह सच कहता हूँ कि तुम्हारे बाणों के मार्ग में इंद्र सहित संपूर्ण दानव भी नहीं ठहर सकते फिर कुंती के पुत्रों और पांचालों की तो विषा थी क्या है तो आम समर्था संग्रामे पांडवा स सोम कैह चलाद्योधे सुंदी सत्यमेतद् में तद्रीम वीर सोमको सहित पांडव संग्राम में तुम्हारे साथ बलपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं है यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ गच्छ गच्छ महाबाहो न कालात्मो कालात्यो भवेत यम ही द्रवते से ना पार्थसाह पीड़िता महाबाहो जाओ जाओ हमारे इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए देखो अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर यह सेना भागी जा रही है शक्तो यथे महाबाहो दिव्यन स्वेन तेजसाम निग्रहे पांडवपुत्राणाम पांचालान तमान दूसरों को मान देने वाले महाबाहु वीर, तुम अपने दिव्य तेज से पांचालों और पांडवों का निग्रह करने में समर्थ हो इहाभारते द्रोण घटोत्कचवद पर्वणी घटोत्कड़ी रात्रियुद्धे दुर्योधन वाक्य एक अधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कचवद पर्व में रात्रि युद्ध के संग्राम में दुर्योधन का वाक्य विषयक एक सौ उनसठवा अध्याय उनसर तरवा अध्याय पूरा हुआ